प्रथम अध्याय धित्राष्ट्र बोले हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय बोले उस समय राजा दुर्योधन ने व्यू रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा हे आचार्य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 द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भुरीश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्राशस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजे है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 अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टजुमन तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी बुझावाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन सब और से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए को अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए हे राजन इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर कर हुए दुतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय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 उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ ताऊचाचों को दादो परदादों को गुरुओं को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को भी देखा उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले अर्जुन बोले हे कृष्ण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 जो राज्य और सुख के लोप से स्वजनों को मारने के लिए उद्दत हो गए हैं यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना करने वाले धुतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए प्रथम अध्याय समाप्त